बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देवजू की जय श्री संकल्प कल्पद्रुम ग्रंथ की जय श्री नेतायरि भो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल ज राधारमण हरि गोविंद जय जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोप जय श्री हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय लाल की जय ृंदम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमा जय ते पराशरसूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यमगल तम वाग्मय मम तम जगत्ती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण तो हम जगद्धामेरणया प्रवर्तिहांबराको तस् हरे पदकमल वंदे श्री चैतन्यदेव वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्रीप्र श्री जात सह गण रघुनाथांत तम सजीव साध्व सवधूत पिजन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधा पहगणलता श्री मिरांद ज्ञाजनशलाखया चक्षुन्मील ये नो तस्म श्रीगुर्वे नम अतिर करुण कलौ समर्पयत मुन्न तोलर स्वभक्तिश्रिय हरिपुरट सुंदरद्वीतिदी सदा कंद स्फुशीनंदन जयता मतर्वस्व मत पदा भोजौ श्री राधामदन मोहनौ नारायण नमस्कृत्युन चयनम देवी सरस्वती व्या तय मुदीर छाकुभ्य कृपा सिंधु्य पत्ता पावने्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभु करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टुग्म्म सुमते रघुनाथदासजीव मे कुत मंद मतेर्दयावन की जय गुरुदेव शरणाथ कृपा करें करेंदेव परम मंगल श्री संकल्प कल्पद्रुम विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा श्री प्रियाजी के श्री चरणारिंद में की गई प्रार्थनाएं जिनमें वे स्व अभीष्ट भाव के विषय में प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा निज भाव है आपकी मंजिली रूप में आपकी सेवा करना और कर भाव संबंधी जितनी भी सेवाएं हैं उन सेवाओं को मैं करूं माने पाद सेवन रूप जो सेवाएं हैं उन पाद सेवन रूप सेवाओं को मैं करूं अब पाद सेवन कैसे होगा वो पाद सेवन होगा किम और कदा के रूप में जैसे, जैसे। ये जो मैं पाद सेवा करना चाहता हूं चाहती हूं ये दासी जो पाद सेवा करना चाहती है वो पाद सेवा उसकी अभिलाषा वाह किम और कदा के रूप में प्रकट कर रही है किम में तीन भाव है वस्तु तो कितनी दुर्लभ है मांगने वाला व्यक्ति कितना अयोग्य है और अयोग्य ही नहीं वह अपराधी भी है ये तीन चीज दुर्लभता अपनी अयोग्यता और अपनी विमुखता ये होते हुए भी मैं उन दुर्लभ वस्तुओं को मांग रही हूं और कदा का तात्पर्य है कि मेरे पास में हे श्री स्वामी आपके अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है कहा जाऊ इन चरणों के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं, नहीं है कहीं दूसरा साधन नहीं है इसलिए हे श्री स्वामी अब तो मुझे अपना लो और दूसरी बात यह कदा के साथ में कि हाय मेरे पास में समय नहीं है सारा समय यथावस्थित देह में व्यतीत हो गया है इसलिए समय की भी कमी है तो कब कृपा होगी और ये कृपा आपके बिना और कोई कर नहीं सकता है तो कदा शब्द में यही दो भाव हैं कि आपकी कृपा के बिना मेरे पास में कोई दूसरा साधन नहीं और मेरे पास में दो अधिक समय भी नहीं है इसलिए अत्यंत दीन हो और उसी दीनता को धारण करके श्री विश्व चक्रती जी आप प्रार्थना कर रहे हैं कि तम श्रस्त वेश बसना भरणाम सकांताम वीक्ष प्रसाधन विधौ भी, द्रुतम्यता श्रीरूपरंगतुनिषी तो रतमंजरी दृष्टवा नयान तब सन्मुखमेवे श्री किशोरीज्वाम तो शस्त्र अब अंतरदशा में पहुंच गए अंतरदशा में पहुंच करके श्री प्रिया जी उन प्रिया जी के मिलन के पश्चात मिलन के पश्चात श्री प्रिया जी जो है उनके वस्त्र श्रृंगार सब अस्त हो रहे हैं तो तमाम सस्त्र वेश वसना भगण सकांता हे श्री लालजी हे श्री किशोरी जी आप दोनों के दोनों के श्रृंगार बेश सब अस्त हो गए हैं बिलन में सब उलट पलट हो चुके हैं सरस्त मने डिस्टर्ब अस्त हो गए हैं बेश बसंत आवरण वेश वस्त्र आवरण सब अस्त हो गए हैं सकानता ऐसे ही श्री किशोरी जी उनकी जो अलकावली है वो बिखुर रही है कहीं अधरों की लाली मिट चुकी है श्री प्रिया के नयनों में श्याम सुंदर के ही पीक नैनों के ऊपर शोभा को प्राप्त हो रही है प्रिया का कज्जल शाम सुंदर के अधरों के ऊपर शोभा को प्राप्त हो रहा है जहां मल्ली माल तुलसी की माला के साथ में उलझी हुई है मोती की लड़ टूट चुकी है वलय मुरक गए हैं चूड़ी जहां श्रीअंग के ऊपर अपूर्व जो चिन्ह है वे चिन्ह क्षत्र शोभा को प्राप्त हो रहे हैं ऐसे स्रस्त बेश वसन आभरण बेश वस्त्र और आभरण ये भी अस्त हो रहे हैं सकांता श्री प्रिया जी के भी और श्री लाल जी के भी गोप बेश जो वो कांता बेश है वो कांता बेश और उसके साथ में वस्त्र भी मुरझाए हुए हैं तो मर्गजी माला लटपटी पाग लटपटी चाल जहां विराजमान है मर्गजी का तात्पर्य है मुरझाई हुई मसली हुई तो मर्गजी माला लटपटी पाग पाग जो है उसके पेच कसे हुए नहीं है ढीले हो गए माला लटपटी ढीली जो पाग है श्री प्रिया जी की बेनी ढीली हो रही है ऐसी और श्रीप्रिया का जो स्वाधीन भर्त का आपका अभिसार काका श्रृंगार जो बासा श्रृंगार वो अब श्रृंगार सस्त हो गया है वस्त्र जो है वे भी मुस रहे हैं साड़ी मुसी हुई श्री लाल जी की जो धोती दुपट्टा वो ऊपर ना वो भी मुसा हुआ शोहा को प्राप्त हो रहा है तो बेशमी गोपवेश अब अस्त हो गया है श्री प्रिया जी का वासक सज्जा जो सूर्य पूजन के समय जो पूजन धारण करके वेश धारण करके रास के समय जो वेश धारण करके आई थी वो वेश भी कहीं अस्त हो गया है और उसमें कहीं आभूषण टूटे हुए आभूषण बिखरे हुए विराजमान हो रहे हैं ऐसे विक्ष प्रसाद विधव द्रुतमुद्धता भी भी जितनी भी मंजिरीगण है उनकी सौभाग्य का क्या ठिकान सारी मंजिरी गण करके श्री प्रिया लाल श्रृंगार को संभालती। श्री किशोरी जी कह रही हैं, बोली श्याम सुंदर मेरे अलग तक को पहुंच दिया है मेरे वक्षस्थल के ऊपर श्रीअंग के ऊपर जो अपूर्व चित्राम थे वो मकरे का पुछ चुकी है कपोल के ऊपर जो अपूर्व कल्प जो, जो मकरिकाएं थी मकरिकाए मरव चुकी है टेढ़ी हो गई है सखी गणा आकर के मेरे साथ में कहीं ललिता विशाखा आती होंगी वे ललिता मेरे साथ में प्रयास नहीं करे इसलिए मेरे श्रृंगार को आप ठीक कर दो और श्री प्रिया के द्वारा ये जो आदेश दिया गया उस आदेश को प्राप्त करके श्री श्याम सुंदर आप एकदम हो जाए स्वाधीन भर्तिर का अपने श्रृंगार के लिए जब श्याम सुंदर को आदेश प्रदान कर रही हैं तो श्री श्याम सुंदर के सौभाग्य का कोई ठिकाना नहीं है आज प्यारे को अपूर्व सौभाग्य प्रदान करती हुई श्री प्रिया विराजमान हो रही है और उस समय श्री श्याम सुंदर चाहते हुए भी हाथ रहे हैं जब श्री प्रिया की मकरिका को प्रिया की मरवट को ठीक से रचना कर सकने में समर्थ नहीं होते हैं उस समय सखी कहती है रहने दो रहने दो लाओ मैं कर देती हूँ और उस समय श्री प्रिया जी के श्री चरणार्थ बिंदु में लालजी के श्री चरणार्थ बिंदु में जो अल्ता बिट गया है उसको वे संशोधित करती हुई उसको लगाती हुई विराजमान हो रही है ऐसी दुर्लभ अंतरंग क्षणों की वो जो सेवा है वो अंतरंग क्षणों की सेवा हे श्री स्वामी जो, हे श्री लाल जी मेरे दोनों आराध्य हे श्री युगल हे युगल श्री मोहन कब मुझे ये सेवा प्रदान करोगे तो बेश बसना भरना सकनता श्री श्याम सुंदर का वो लटनागर स्वरूप श्री प्रिया जी का जो नागरी स्वरूप वो नागरी बेश समाप्त हो गया है उनके जो बसन है वे भी सब पुछ चुके हैं मुस रहे हैं उस मरगजी माला अटपटी लटपटी पाग जो मरगजी सारे वस्त्र उन वस्त्रों को आपके आभूषणों जो त्रुटित हो गई हैं उनको देख करके प्रसाधनता भी सखीगण उनके सौभाग्य का ठिकाना नहीं सखीगण प्रसादन की विधि में एकदम उद्यत हो रही है और श्री रूप रंग तुलसी रति मंजरी और उस समय श्री रूप मंजिल श्री रंग मंजिली श्री तुलसी मंजरी, श्री रथ मंजरी श्री गुण मंजरी श्री बिलास मंजरी जितनी भी सखीगण है वे मंजरी का सब की सब उत्सुक हो रही है श्रीमं महाप्रभु की लीला में निकुंज में जो रूप मंजरी है वे ही श्री महाप्रभु की लीला में श्री रूप मंजरी होकर के विराजमान महाप्रभु की लीला में जो रूप गोस्वामी वही श्री निकुंज में रूप मंजरी होकर के विराजमान है श्री महाप्रभु की लीला में जो सनातन गोस्वामी है वे ही श्री निकुंज में आप रंग मंजरी होकर के या राग मंजरी होकर के विराजमान श्री महाप्रभु की लीला में जो रघुनाथ दास गोस्वामी है वे ही श्री नुकुंज मंजिल में आप तुलसी मंजरी होकर के विराजमान तो श्री रूप रंग तुलसी फिर रथ मंजरी भी श्रीमद महाप्रभु की लीला में जो श्री रघुनाथ भट्ट वो विराजमान है वे ही श्रीमद महाप्रभु की लीला में जो रघुनाथ भट्ट हैं वे ही श्री नुकुंज मंजिरी में नुकुंज लीला में शिवृंदावन निकुंज में रत्मंजरी होकर के विराजमान है और चार का नाम, लिया, दो का नाम अपने आप ही क्रम से प्राप्त हो रहा है जो श्री महाप्रभु की लीला में गोपाल भट्ट होकर के विराजमान है वे ही शिवन महा निकुंज की लीला में आप गुण मंजरी होकर के विराजमान और जो श्रीमद महाप्रभु की लीला में श्री जीव गोस्वामी होकर के विराजमान है वे ही श्री में आप विलास मंजरी होकर के श्री जीव गोस्वामी विराजमान इस प्रकार श्री रूप रंग तुलसी रति मंजरी भी रूप रंग तुलसी रति इन चारों मंजरियों के साथ में और उनके साथ में ही श्री गुण मंजरी और विलास मंजरी इनके साथ में दृष्टा नयानी तब सन्मुख मेवता दृष्टा नयानी कब में ये रूप रंग तुलसी श्री रथिमंजरी को श्री गुण श्री बिलास मंजिली जी को श्री रथ मंजिली जी को कब मैं जल्दी से बुला करके आपके सन्मुख लाऊंगी जी चकुर्ती जी कह रहे हैं ये छोटी जो दासी है ये कब बड़ी प्राण मंजरी, मंजरी, मंजरी कब बुला करके जल्दी से लाएगी तो छोटी जो दासी है वो छोटी दासी बड़ी दासियों को कब बुला करके लाएंगे ऐसी दुर्लभ सेवा बात और ये सेवा क्या मेरे अधिकार की है क्या किम मेरे शरीर के साधनहीन अपराधनी सारे दोषों से युक्त मेरे शरीर की जो दासी है उस दासी के पास में कि ऐसी सेवा क्या मुझे मिलेगी क्या हृष्य स्वामी मैं अपने प्रयास से इस सेवा को प्राप्त नहीं कर सकती हूं ये केवल आपके कृपा से ही प्राप्त है जल्दी से दो जल्दी से दो इनके बिना मेरे प्राणों की रक्षा करना भी कठिन हो जाएगा ऐसे प्रार्थना रह कर रही है कि किम क्या मैं उनको दृष्टा आने आनी तब सन्मुख में व्रता इन दासियों को जो अपने अपनी सेवा में परम परम प्रवीण है इनको आपके पास पाऊंगी रस्कों की बोली है शिव वृंदावन के रसकों की कि नुकुंज के सभी बाट सवा शेर के होते कोई भी शेर का नहीं है सब सवा शेर है एक से बढ़कर करके एक नुकुंज के सारे बाट ये कोई ओछे नहीं है कोई कम नहीं है कम तोल वाले नहीं है ये सबके सब, के सब से सवाजी और श्री निज पलट सखी जो ढोली के पान जैसे एक पनवाड़ी अपने पानों को निरंतर निरंतर पान के पत्तों को बदलता रहता है ऐसे ये जी की जितनी भी सखीगण है कुछ न कुछ चेष्टा कराती रहती हैं, कभी इनको लड़ा करके कभी मिला करके कभी भिड़ा करके और कभी इनको मिला करके जो प्राण अपने प्राण जो है उनको पलटती हैं, क्योंकि जैसे ढोले निरंतर निरंतर अपने प्राणों को अपने पागो को पलटता है ऐसे ये सब सवा शरीर की सखी हैं कोई भी कम नहीं है एक से बढ़कर करके एक हैं और ये अपने प्राण युगल सरकार उन युगल सरकार को निरंतर निरंतर पलटती रहती हैं उन युगल सरकार को निरंतर निरंतर ये परस्पर रस में प्रवृत्त कराती रहती हैं इस नुकुंज मंदिर में शिव प्रिया लाल सहचरी वृंदावन सखी सबकी सब, सब परम सेवा प्रवीण ये सबके सब इनकी सेवा प्रवीणता कम नहीं है सबकी एक से एक बढ़ करके इनकी निरंतर सेवा प्रवीणता है लाल जी परम सेवा प्रवीण कैसे शिवप्रिया जी की अधिक से अधिक सेवा हो ये प्रवीणता लाल में कूट कूट करके भरी है उनकी प्रत्येक चेष्टा श्री प्रिया के प्रेम को बढ़ाने वाली ऐसे श्री प्रिया जी की प्रत्येक चेष्टा श्री लाल जी के प्रेम को लाल जी के सुख को बढ़ाने वाले श्री ललता जी की विशाखा जी की सखियों की सारी चेष्टा श्री प्रिया लाल इनके प्रेम को बढ़ाने वाली श्री मंजरी गु की सारी चेष्टा अपनी युथेश्वरी शाखा जी ललता जी जिनका अमृत ग्रहण करके भी विराजमान है उनकी चेष्टाओं को निरंतर निरंतर बढ़ाने वाले उनकी सारी चेष्टाएं जो हैं, वो उनको ये बढ़ाने वाली होकर के विराजमान है श्री मंजरी ग उनकी सारी चेष्टा युथेश्वरी की अपनी सखी की चेष्टाओं को सखी की चेष्टा श्री प्रिया जी की चेष्टाओं को प्रिया जी की चेष्टा श्री लाल की चेष्टाओं को लालजी की चेष्टा प्रिया जी की चेष्टाओं को और श्रीमदावन निकुंज की चेष्टा ये श्री सखीना, गण गण और युगल इनकी चेष्टाओं को निरंतर निरंतर बढ़ाने अद्भुत रूप से तो इस निकुंज में कोई भी कम नहीं है यहां के इसीलिए रसकों ने बहुत विचार करके फिर एक बात कही कि नुकुंज के जितने भी बाट हैं वे सब सवा शेर के होते कोई भी कम नहीं है एक से बढ़कर के एक है ये बढ़कर के है कम नहीं तो बेश भरना। सस्त बेश भसना भरण है श्री किशोरी जो है श्री लाल जी युगल से कहने त्वाम हे युगल आपको जिनके सस्त बेश वसंत आवरण जिनका रास बिहारी श्यामा श्याम बेश को उनके वस्त्रों को उनके आभरणों को जो कि सब अस्त व्यस्त और त्रुटित हो गए हैं उनको हे शि लाल जी सकता आप कांता से युक्त होकर के श्री से युक्त होकर के विराजमान सर्वदा सर्वदा लीला बिहारी होकर के निश्चिंत धीर ललित होकर के विदग्धो नव तारण्य वो सारे गुण आप में विराजमान है परिहास विषा निश्चिंत धीर ललित प्राय प्रेसी वशह उन सारे गुणों से युक्त होकर के आप विराजमान है ऐसे आपका आप दर्शन करके प्रसाधन मृत द्वित मुद्दता भी जो प्रसाधन आपको सजाने में उद्यत हो रही हैं ऐसी श्री रूप मंजिल जी श्री रंग मंजिली जी तुलसी मंजरी जी रथ जी, जी श्री गुण मंजिली जी बिलास मंजिल जी जो कि श्रीमद महाप्रभु के स्वरूप में महाप्रभु की लीला में रूप मंजिरी रूप गोस्वामी होकर के विराजमान जिस समय श्री महाप्रभु आप मध्यान्ह लीला में ध्यान कर रहे हैं निशांत लीला का श्री श्रीवास पंडित के आंगन में जाकर के शयन किया था संकीर्तन करने के बाद में रात्रि में वहीं कुंज में श्रीवास पंडित के कुंज में आंगन में और वहां श्रीवास पंडित के भवन की कुंज में ही शयन करने के पर प्रातःकाल जागे और जागने के बाद में श्रीम महाप्रभु जिस समय ध्यान कर रहे हैं उस समय ध्यान करते करते जब वे प्रवेश करते हैं श्री महाप्रभु प्रवेश करते हैं श्री वृंदावन लीला में उनके साथ में श्री रूप गोस्वामी वे भी रूप मंजरी के रूप में सिंधु लीला में प्रवेश कर देते हैं। इस तरह से महाप्रभु के आनुगत्य में श्री कृष्ण लीला का सीधा सीधा ध्यान ये गौलियों की विशेषता एक अद्भुत उनको लाभ की एक स्थिति प्राप्त है जो कि दूसरी जगह प्राप्त नहीं है यहां पर श्रीमत महाप्रभु का आस्वादन भी प्राप्त हो रहा है महाप्रभु के साथ में पादात्मापन्न होकर के महाप्रभु का जो आस्वादन होगा वो आस्वादन कितना बड़ा होगा क्यों कृष्ण स्वयं राजा भाव में आस्वादन कर रहे हैं और कृष्ण का आस्वादन से बढ़कर के आस्वादन किसका हो सकता है तो कृष्ण जहां स्वयं राधा भाव में अवस्थित होकर के आस्तन कर रहे हैं उनके साथ में साधारणीकरण करके महाप्रभु के भाव के साथ में श्री रूप गोस्वामी अपने भाव को मिलाकर के फिर श्री राधा रानी के साथ रूप मंजरी के रूप में महाप्रभु यदि राधिका रूप में निकुंज मंदिर में प्रवेश करते हैं तो श्री रूप मंजरी रूप गोस्वामी रूप मंजरी के रूप में तब निकुंज मंदिर में प्रवेश करते हैं उस लीला का आस्वादन कर रहे हैं और श्री विश्व चकुर्थी जी भी उसी मंजरी स्वरूप में श्री रूप मंजरी जी का अमगत्य ग्रहण करते हुए वहां प्रवेश कर रहे हैं तो ये सखीगण जब प्रसाधन विधि में उद्यत हो रही हैं उस समय श्री रूप मंजरी रूप गोस्वामी श्री रंगमंजरी या राग मंजिरी श्री सनातन गोस्वामी श्री तुलसी मंजरी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री रथ मंजिरी ये श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्री गुण मंजरी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्री विलास मंजरी श्री जीव गोस्वामी जी के ये जितनी भी मंजरीगण हैं, वे मंजरीगण जब उत्सुक हो रही हैं, तो दृष्टा प्रेरित करके इनके पास में सूचना देकर के सारी प्रसाधन की सामग्री लेकर के हे श्री युगल आपको सजाने के लिए विराजमान होंगे श्री जो जी श्याम सुंदर से कह रही है कि प्यारे मेरे हाथ का जो कडूला है उसके मोती टूट गए हैं मेरी जो मकर का है कपोल की वो बिगड़ गई है मेरे मस्तक का जो सिंदूर है वो बिखर गया है मेरे नयनों का काजल वह कहीं आपकी पीक से युक्त होकर के बिराजमान है मेरे आधार उनकी लाली पान की समाप्त हो गई है चरणों का अलग तक मिट गया है वक्षस्थल का पुछ गया है, सखीगण आएंगे वे मेरी हंसी नहीं करें मेरे श्रृंगार को वापस आप सजा दो और प्रिया के इस आदेश को प्राप्त करते ही जितनी भी मंजरीगण हैं वे सब उस समय श्री निकुंज मंदिर में सेवा करने के लिए प्रवृत्त हो जाएंगी कब में इन बड़ी मंजरियों को जो प्राण मंजरी गण है उनको ये नवदासी ये जो प्री मंजरी है ये प्री मंजरियों को ये प्राण दासी कब नुकुंज मंदिर में प्रवेश कराएगी बलिह किम किम का ये पता लगता है कि किम कोई किम क्यों कह रहे हैं किम उसे कहा जाएगा जो वस्तु कोई बड़ी दुर्लभ हो उसको किम कहा जाए ऐसी दुर्लभ बस्ती की याचना कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं। चरण, आशाचरण विचित्र पुनस्य, पुनश धृततृष्ण मवेक्षकृष्ण आयातमेविक्रुकुटी विभंग कृत्य उदंचित मुखी हामी दासभाग्य श्री स्वामी की दासी है कोई मामूली नहीं है स्वामी की दासी है इन स्वामीओं इन दासियों का मंजरियों का सौंदर्य भी कोई मामूली है क्या कोई हम मामूली चीज है क्या किशोरी जी की दासी है कितनी सुंदर होंगी कितना सुंदर हमारा श्रृंगार होगा प्रियाजी ने जो श्रृंगार दिए हैं जी के पहने हुए श्रृंगार को हम दासीगण पहनने वाले तो श्रृंगार कितना मूल्यवान होगा और की दासी हैं तो कोई ऐसी वैसी होंगे क्या आड़ी टेढ़ी थोड़ी होंगे हम कितनी सुंदर सो सुंदर श्रृंगार सुंदर वेश धारण किए हुए परम भाग्यशाली ने ये जो दासीगण है ये दासीगण आशाचरण मूढ़ विचित्रेशन अब श्री लाल जी जब श्री प्रिया जी के रसद कुंज के ऊपर बिगड़ी हुई कंचुकी के ऊपर बिगड़ी हुई जो चंदन की मकर का है उस मकर का को चंदन से दोबारा अंकित करने के लिए विराजमान हो करके का या अनजाने में हाथ कांप रहा है और कांपने से का लाइन टेढ़ी हो रही है रेखा टेढ़ी हो रही है और उस टेढ़ी रेखा को कहीं मिटाने के लिए जब आप उस चित्र का मर्दन करते हैं मर्दन करते हुए अपूर्व अपूर्व जो सुख करके कभी बार बार श्री के चरण में अल्ता लगाते समय अल्ता की रेखा टेढ़ी हो गई है उसको बार बार मिटाते हैं मिटाने के बहाने शिवप्रिया के श्री चरण उनकी रज को बार बार अपने मस्तक के ऊपर धारण करते हैं शिवप्रिया के चरणों का उस बहाने से बार बार स्पर्श करते हैं ऐसी चतुर श्रोमणी रसिक श्रोमणी और कौन होंगे कौन होंगे सखीगढ़ कह रही है तो लाल जी कितनी बार मिटाओगे देखो हमारी प्रिया जी की ए स्वाभाविक रूप में ही लाल हो गई है अब इसको अल्ता लगाने की जरूरत नहीं रगड़ रगड़ के ही आपने स्वाभाविक रूप में कितनी कोमल ए वो कोमल एप के बार बार मिटाने से वह अपने आप ही रक्ताव हो गई हैं अब इसमें लालता लगाने कि क्या जरूरत ही नहीं है आप समझ रहे हो कि मेरी लाइन टेढ़ी हुई है वो लाइन टेढ़ी नहीं हुई है मिटाने से श्री चरण अपने आप ही इतने रक्ताव हो गए हैं इतने लाल हो गए हैं कि अब पता ही नहीं लग रहा है कि श्री अंग की ये लालिमा है कि टेढ़ी लाइन की ला, लाल ये पता तो तो दिला चरण मूर्ख विचित्र वेशम श्री प्रिया जी शिखा से लेकर के चरण तक श्री प्रिया ने जो वेश धारण कर रखा है उस समय मिलन के पश्चात प्रेम विलास विवर्थ के पश्चात जो चेष्टा परिवर्तन करने पर परिवर्तन करने पर जो बेश सामने प्रकट हो विराजमान है, है पुनः उस श्रृंगार को बार बार छूने के लिए आप प्रस्तुत हो रहे हो और श्री चरण में अल्ता लगाने के बहाने बार बार श्री प्रिया के चरणों का स्पर्श करके उन चरणों की रज को अपने मस्तक के ऊपर कितनी तृष्णा धारण की हुई है मेव। और श्री प्रिया के जो मकरी रचना आपने रसद कुंज के ऊपर श्री चरणों के ऊपर जो विषद श्री कपोल उनके ऊपर जो विचित्र कुंज श्री नयन उनके ऊपर जो हिर में विराजमान रंगत कुंज है उस रंगत कुंज के के ऊपर जो आपने विभिन्न रचना की है उन रचनाओं को करने के लिए जब आप बार बार आते हो उस समय प्रिया की लज्जा देखकर के प्रिया के कुटित भाव को देख करके हुत्य हु, उदंशित मुखी मैं हुंकार करती हूं हु, हु, नहीं नहीं चुना मत ऐसा कहकर के आपको टोकूंगी है हिम्मत किसी की शाम सुंदर को टोक जाए पर तो ये जो दासी है ये श्याम सुंदर को भी टोकेगी श्याम सुंदर को भी रोकेगी ऐसा सौहार्द्य मुझे श्री जी की कृपा के द्वारा प्राप्त हुआ है क्योंकि मैं प्रिया जी की दासी हूं तो ये दासी श्याम सुंदर छोटी से छोटी जो नकुंजी की सबसे छोटी दासी है उसकी भी हिम्मत देखो कि वो श्याम सुंदर को टोकेगी कि श्याम सुंदर चंचलता मत करो ठीक है जैसा हो गया हम कर लेंगे आपको करने की जरूरत नहीं है उल्टा और बने हुए श्रृंगार को तुम बिगाड़ दोगे ऐसे श्याम सुंदर को भी अनुशासित करने की और करके निवृत्त करने का सौभाग्य किम क्या मैं प्राप्त करूंगी किम और कदा बल हरे इस किम और कदा का कोई ठिकाना नहीं है इस किम में जो मूल्यवत्ता छपी हुई है जो दुर्लभता छपी हुई है वह और जो कृपा का अपूर्व <ख्थाँगी> बल हुआ है वह अद्भुत होकर के विराजमान तो हंकार करती मुखी में उस करती हूं ऐसा करके शाम सुंदर को रोकती हुई बिन वर्तमी कव मैं रोकूंगी श्री प्रिया के कुटित भाव को कब इस प्रकार सहयोग प्रणाम करती हुई मैं विराजमान होंगी और जो जो प्रिया के नेति नेति वचन प्रकट होंगे त्यों त्यों रस और भी अधिक बढ़ करके विराजमान लीलाल की जय अद शिखाचरण मूल विचित्र वेश श्री प्रिया के आशिखा शिखा से लेकर के और चरण चरण तक की शोभा का दर्शन करके आप मूल हो रहे हो प्रिया की शोभा का एक एक अंग प्रत्यंग की शोभा का दर्शन करके आप मोहित हो रहे हो और श्री प्रिया विचित्र वेशान ये अपूर्व शोभा है कि क्षण क्षण में जो नव न्यूतनता धारण करे क्षण में जो नवीनता धारण करे उसका नाम है तदेव ऐसी अपूर्व रमनीयता विराजमान और माधुरी उसका नाम जो के किसी भी काल किसी भी देश किसी भी परिस्थिति में जो आकर्षण करे उसका नाम है माधुरी तो माधुरी का स्वरूप है श्रृंगार यदि बिगड़ा हुआ है तब भी अपूर्व शोभा और श्रृंगार यदि संवारा हुआ है तब भी अपूर्व शोभा श्रृंगार अस्त है तब भी अपूर्व शोभा और श्रृंगार सुव्यवस्थित है तब भी अपूर्व शोभा इसका नाम है माधुरी माधुरी का मतलब है सब देश सब काल सब परिस्थितियों में जो चित्त को आकर्षित करे उसका नाम है माधुरी और क्षण क्षण में जो नूतनता धारण करे उसका नाम है लावण्य ऐसे माधुर्य और ऐसे रमणीयता और माधुर्य इनको धारण करते हुए और लावण्य का तात्पर्य है रूप के चारों ओर जो अपूर्व लहर उठ रही है उसका नाम है लावण्य जैसे सच्चे मोती के चारों ओर एक लहर दिखती है उसका नाम उसी का नाम रूप में लावण्य कहलाएगा श्रृंगार के विषय में शोभा के विषय में वही लावण्य कहलाएगा ऐसे लावण्य माधुर्य और रमणीयता इनसे युक्त विचित्र वेशम श्री किशोरी जो विराजमान श्री निकुंजेश्वरी श्री स्वामी जो उनकी शोभा का क्या ठिकाना कोट कोट श्री जिनके ऊपर न्यौछावर करके डाल दी जाए सौंदर्य किशोरी अत्यंत अत्यंत अपने आप में बड़ा मधुर आकर्षक श्री प्रिया को जो अपनी ओर आकर्षित करे उसका नाम है कृष्ण जगन मोहन कृष्ण उनको मोहित करने वाली प्रिया और प्रिया को जो आकर्षित करे ऐसी प्रिया को आकर्षित करे उसका नाम कृष्ण है ऐसे कृष्ण का को श्री प्रिया जी के पास में आता हुआ देख सुंदर के ऊपर करके बिकट भुकटी क्रोध प्रकट करे कर आगे मत बढ़ना बिकट भुकटी भक्त भुक, भंग करके उन श्याम सुंदर को भी जो रोकने वाली है आया विभंग के द्वारा श्याम सुंदर को रोक करके अहंकार के द्वारा रोक करके श्याम सुंदर को उदित मुखी सामने गर्दन उठा करके दासी होकर के हाथ पम करके ढीली हाँ डाली होकर के प्रयाम करने वाली नहीं को उंगार करते हुए कभी श्री श्याम सुंदर को मैं डाटूंगी श्याम सुंदर को डांतूंगी ये दासी के सौभाग्य का क्या ठिकाना है कि मालिक को डाटे है कहीं कोई ऐसी स्थिति किसी के पास में किसी दूसरे रस में किसी दूसरे लोक में क्या ऐसी कहीं कोई स्थिति है वैकुंठ में कभी संभव ही नहीं द्वारका में कभी संभव ही नहीं वहां पर तो दास किम करोमी किम करोमी करती हुई अंजलि बात करके खड़ी रहेंगे परंतु यहां निकुंज की जो दासी हैं हमारी निकुंज की दासी वो ऐसी हैं जो श्याम सुंदर को भी भुगुटी टेढ़ी करके हम आ, हु, करके उनको भी रोक देंगे ऐसी इन दासियों के सौभाग्य का क्या ठिकाना इनकी महिमा का क्या निरूपण किया जाए विकट भुगुटी विभंग हंकृत्य उदित मुखी अभुमुखी नहीं है बल्कि उदंशित मुखी ग्रीवा उठा करके हिम्मत के साथ में डांटती हुई हुंकार करती हुई शाम सुंदर को रोकती है। एक एक शब्द कितना मधुर, किसी शब्द को आप इधर से उधर हिला नहीं सकते उदंशित मुखी में एक अद्भुत भाव प्रकट हो रहा है हुंकार में एक अद्भुत भाव के टेढ़ करने में अद्भुत भाव प्रकट हो रहा है एक एक भंगे मां श्री स्वामनी के भाव के साथ में कैसे मिली हुई है जैसे स्वामी चाह रही है और श्री स्वामी का ये जो निषेध करना यह श्याम सुंदर को उल्टा रिझाने वाला यही रस प्रकट किया कि प्रिया यदि मान कोरी कौरे को भर्सन वेदस्तुति हरे मो प्रिया मान करके श्याम सुंदर का भर्सन करती हैं प्रिया के भर्सन की बात तो बहुत ऊँची रही दासियों का भर्सन वो भी अद्भुत होकर के विराजमान दासियों के द्वारा जो श्याम सुंदर का को डिस्कार्ड भर्सना की जा रही है वो भी अद्भुत होकर के विराजमान तो उदन चिंदमुखी बिन्न वर् मैं कब आपको लौटाऊंगी पलिहार इस प्रेम नगर की सारी बद्ध पद्धति ही अद्भुत है यहाँ पर निरादर है आदर इससे बढ़कर के कोई दूसरी सेवा नहीं हो सकती निरादर हो गया आदर आदर हो गया निरादर अपमान हो जाता है सम्मान सम्मान हो जाता है अपमान निंदा हो जाती है स्तुति स्तुति हो जाती है निंदा ये प्रेम राज्य की महिमा क्योंकि श्याम सुंदर को सुख प्रदान करना तो ये प्रेम पत्तन की महिमा अद्भुत होकर के बिराजमान तत्रेति बतिं साध्वीत अस्यः त्रेत विस्मयतीलता कंटक्रमण प्राप्त निषिध्य धूते हरे स्वृदयाल रसिया श्याम सुंदर कभी नकुंज मंदिर में पधारे एक किम एक अभिलाषा कर रही है एक संकल्प कर रहे हैं क्या ये मेरा सौभाग्य होगा श्री विश्व चक्रवर्ती जी अभिन का कल्पना कर रहे हैं अभिन का संकल्प कर रहे हैं क्या मेरा ये सौभाग्य होगा कि तत्रमयतिम ललताम प्रति हो श्री कृष्ण तत्रो निकुंज मंदिर में आए और निकुंज मंदिर में आकर के विस्मयतिम ललताम प्रति आश्चर्यचकित होकर के श्री ललता उनसे कह रहे हैं ललता जी आश्चर्यचकित हैं और उन ललता से श्री श्यामचंदर कह रहे हैं ललताम प्रति श्री ललताजी कह रही हैं कि अरे दुर्लित अरे चंचल श्रोमणी इस समय हमारी कुंज में क्यों आ गए ललताजी अरे श्याम सुंदर को डांट रही हैं तो श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि मैं यहां पर जो आया हूं ये ललते बहुत महत्वपूर्ण किसी कार्य को किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा मिशन है उस मिशन को पूरा करने के लिए एक महान उद्देश्य लेकर के मैं आया हूं उस उद्देश्य के संपादन करने के लिए मैं यहां पर आया हूं बोल कौन सा उद्देश्य बोल साधवित्व कंटक विनिष्क्रमणार्थ समस्या तुम्हारी जो सखी है उसमें एक साधवित्व कंटक लगा हुआ है का जो कंटक है ये एक कंटक कंटक है इस कंटक को निकालने के लिए मैं चिकित्सक आया अर्थात लोक वेद की मर्यादा उल्लंघन करके श्री राधे का जैसे श्री श्याम सुंदर की समाराधना करती हैं तब जाकर के वे महाभाव की स्वरूपा तो कहलाएंगे यदि लोक वेद की मर्यादा में बदकर के प्रेम विराजमान है तो वो महावाब कोटि में नहीं होगा श्री रुक्मणी जी का प्रेम महावाप कोटि में नहीं है क्योंकि वह लोक वेद की मर्यादा से सीमित है मर्यादा से मर्यादित होकर के विराजमान है लिमिटेड है जबकि श्री राधिका का जो प्रेम है वो न वेद की मर्यादा मानता है न सामाजिक मर्यादा मानता है न लोक की मर्यादा मान रहा है और न वेद की मर्यादा मानता है तो सभी सीमाओं को जहां हटाना है तब जाकर के श्री राधिका की महाभावत स्वरूप में अवस्थिति होगी मारोयम पराग पर ये माधन पर होकर के विराजमान है स्वस राग स्वसं दशा अनुराग स्वसंवेद्य दशा प्राप्त प्रकाशित या वाश्रय से महाभावत से अनुराग स्वसंवेद्य दशा को प्राप्त हो तो मैं यहां पर एक बहुत बड़ा चिकित्सक बन करके आया हूँ श्री राधिका के हृदय में यदि लोक की मर्यादा साधित साधी रूप पतिव्रता रूप यदि कोई रोग है उस रोग के चिकित्सक बनने के लिए मैं यहां पर आया हूं जिससे कि उस साधवित्व कंटक को मैं दूर कर सकू अर्थात महाभाव स्वरूपा क्षेत्रा उनकी महिमा को स्थापित कर वाह अन्यथा यदि वे शक्ति शक्तिमान के रूप में मिलन प्राप्त कर रही हैं, तो लक्ष्मी नारायण के रूप में विराजमान ठीक है शक्ति शक्तिमान शक्तिशक्तिमान पर महाभाव नहीं है महाभार की महिमा नहीं है यदि वे दंपति बनकर के श्री प्रिया लाल दोनों एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं तब भी वे महाभाव की स्थिति में नहीं है क्योंकि तो महाभाव की स्थिति में लोक वेद दोनों की मर्यादाओं का उल्लंघन जब हो जाता है उनकी उपेक्षा हो जाती है उनकी ओर उनका अनुसंधान नहीं रहता वेद क्या कहता है शास्त्र क्या कहता है लोक क्या कहता है इन तीनों चीजों का जब अनुसंधान नहीं रहता है तब जाकर के महाभाव का स्वरूप प्रकट होता है तो इस कंटक को दूर करके श्री राधिका को सर्वोच्च सर्वोच्च सम्मान प्रदान करने के लिए मैं यहां पर आया हूं साधवित्व कंटक्रमणार्थम श्री राधिका के साध्वित्व कंटक को निकालने के लिए मैं यहां पर आया हूं प्राप्त निशिध्य माम ये मेव धूलते देख लो, लो तुम्हारी ये छोटी सी दासी ये मुझे निषेध कर रही है मैं तो आया हूं यहां पर इतना बड़ा कार्य करने के लिए एक मिशन लेकर के एक पूरा मोटिव लेकर के आया हूं एक उद्देश्य लेकर के यहाँ आया हूं और तुम्हारी ये छोटी सी जो सखी है यह उसका निषेध कर रही है ये उचित नहीं है तो आया पर मैं माम ये धूरते। मुझे ये ये मुझे तुम्हारी दासी ये कर रही है अरे इसको रोक ले मुझे अपना कार्य कल्याण दे मैं जिस संकल्प को लेकर के जिस उद्देश्य को लेकर के यहां आया हूं कि लोक वेद सारी मर्यादाओं को हटा करके श्री राधे का जैसे श्याम सुंदर से मुझसे प्रीति कर सके उस गौरवमय पद को महाभाव स्वरूपा पद को वे प्राप्त करके विराजमान हो इसके लिए मैं आया हूं इतुक्ति हरे सदयाल रसियान नित्यम में कब वो अवसर होगा कि इस उक्ति को श्री राधा रानी को जाकर के सुनाऊंगा कि स्वामी देखो देखो शाम सुंदर आए हैं और द्वार के ऊपर ललता के साथ में उनका कैसा वाक वाकल हो रहा है वे ललता से कैसे कह रहे हैं कि मैं आया हूं और तुम मुझे मेरे कार्य को पूरा नहीं करने देती हो अश्री जी जिसमें मुझे दासी से ये वचन सुनेंगी उनके हृदय में कितना उल्लास होगा जहां दुख सुख की पराकाष्ठा को बन जाए और सुख दुख की पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाए कुल रमणियों के लिए पातमृत्ति का पालन करना अपने घर में रहना लोक भेद की मर्यादा का पालन करना बड़ा सुखद होता है बड़ा उनको शांति प्रदान करने वाला होता है परंतु यहां उल्टी बात है जो जगत में सुखरूप है ग्रह स्थिति धर्म स्थिति वह इस रस में महा कष्टकर हो जाती और सारी लोक वेद की मर्यादा का त्याग करके वे श्री किशोरी जी श्याम सुंदर के साथ में मिलन प्राप्त करती हैं तो जहां पर दुख हो जाए सुख सुख हो जाए दुख उसका नाम है राग और राग की पराकाष्ठा है अनुराग और अनुराग वही परिपाक को प्राप्त होकर के महाभव बनता है तो अनुराग का आधार है राग कि जहां सुख दुख के रूप में और दुख सुख के रूप में अनुभूत हो उस स्थिति का नाम है राग उन रमणियों के लिए लोक वेद की मर्यादा का पालन करने में उनको बड़ा संतोष मिलता है कि आज हम अपने धर्म की रक्षा करते हुए मर्यादा की रक्षा करते हुए विराजमान है परम संतोष मिलता है उनको परंतु तो श्री प्रिया उसे ही ऐसे लोकवेद की मर्यादा को ही मानती हैं कि जैसे यह हमारे लिए बहुत बड़ा बाधक है और उस लोक की मर्यादा को भी उल्लंघन करके वे श्री श्याम सुंदर से मिलती हुई विराजमान होती है तो कंटक साधवित कंटक्रमणार्थम अस्या अस्या मनुष्य राधिका के साधित साध्वी बने के कंटक को निकालने के लिए मैं चिकित्सक बन करके यहाँ आया हूं अरी विशाखा अरी ललते देख तुम्हारी ये छोटी सखी ये भी मुझे श्री प्रिया जी के पास में नहीं जाने देती है छोटी से छोटी ये मंजरी दासी नुकुंज की मुझे प्रिया जी के पास में नहीं जाने देती है और मान दश्या इसने मुझे रोक दिया है ये मेघूरते अरी धूलते तुम भी मुझे रोक रही हो अरे ललते तुम भी मुझे रोक रही हो ये श्याम सुंदर के बचनों को सुन करके दौड़ करके श्री प्रिया जी के पास में जाकर के कहूंगी देखो देखो मंदिर दे के द्वार के ऊपर द्वार श्री ललता के साथ में श्याम सुंदर का कैसा झगड़ा हो रहा तो जहां ंकरी सुबहशक् खलु काकवाणी शाम सुंदर की काकवाणी प्रियाओं के प्रति नहीं है किंकरियों के प्रति भी जहां काकवाणी अत्यंत अत्यंत रही है किंकरियों का भाग्य क्या कहना स्वामी के पास में कहा तो कोई बड़ी बड़ाई बात नहीं है सखियों से कहे तब तो भी कोई बड़ी बात नहीं है जहा कियों के गरिमा इतनी है कि गरिमा इतनी है कि वे भी श्याम सुंदर को टोक देती हैं और श्री श्याम सुंदर उन किंकरियों की भी हाहाक आते हैं खुशामद करते हैं कि अरे न जाने दे श्री प्रिया जी का प्रसाद ये पास में है पान है तो मुझे दे दी श्री जी में वर्णन कर रहे हैं कोई सखी वर्णन कर रही है, है। यह किंकरी सुभाव का श्याम सुंदर किंकरियों के सामने भी हाँ के हाँ खाते हुए उनको कह रही है पूर्ण परस कोई मामूली नहीं है कृष्ण कौन है पूर्ण है पर पुरुष ऐसे श्याम सुंदर की कितनी छोटी दासी उससे भी प्रार्थना के वचन होते हैं ऐसे श्री थी उनके भवनांगण मार्जनी सियांग मैं कब उनकी श्री राधे के आपके पुंज की झाड़ू देने की जो सेवा है उसको मैं प्राप्त करूं उनकी सेवा करते हुए प्राप्त राजमानी अभिलाषा कर रहे तो यहां पर भी वही तो इत्युत्तम हरे स्व हृदय अलिम रसियान नृत्यम ये वचन सुन करके श्री राधा कितनी प्रसन्न होंगी तो अद्भुत है जहां पर निरादर आदर हो जाए आदर निरादर हो जाए जहां प्रार्थना अपमान हो जाए और निता वह बामता वह कहीं प्रार्थना का सब सर, सर्वोत्तम रूप हो जाए और ये स्वरूप जैसा संवाद में प्रकट होता है वैसा किसी दूसरे प्रकार से प्रकट नहीं संवाद की जो शैली है वो संवाद की शैली में श्री राधिका का व्यक्तित्व श्री कृष्ण का व्यक्तित्व श्री ललता का व्यक्तित्व श्री मंजरी का व्यक्तित्व और मंजरी ने जब श्याम सुंदर की इस घटना का वर्णन किया तो श्री राधिका के हृदय में जो प्रतिक्रिया हो रही है उस पूरी प्रतिक्रिया का जैसा उद्घाटन संवाद के एक आधे वाक्य में हो जाता है उसको यदि प्रस्तुत करने के लिए बैठे तो उसके लिए एक विशाल भाष्य की रचना करनी पड़े। तो संवाद शैली जो है वो बड़े महत्वपूर्ण है और संवाद शैली में पूरा व्यक्तित्व पूरा रसिद्धांत जितना जल्दी ही गंभीरता के साथ में प्रकट होता है उतना वर्णन शैली में नहीं होता है इसलिए अनेक अनेक बार रसिक जन विवरण की शैली को ना अपना करके डिस्क्रिप्शन की शैली को ना अपना करके वे डायलॉग की जो शैली है उसको अपनाते हैं और डायलॉग के द्वारा संवाद के द्वारा जैसे भाव प्रकट होते हैं वैसे कहीं दूसरे प्रकार से प्रकट नहीं होते हैं तो यहाँ पर संवाद की शैली के द्वारा ही ये दिखाया दोबारा सुन रहे एक मिनट में तत्रो तत्र माने नुकुंज मंदिर में एक माने श्री कृष्ण पधारे वहां पर विस्मय बतीम ललताम श्री ललता विस्मित होकर के श्याम सुंदर की ओर देख रही हैं मान लो पूछ रही हैं क्या हुआ इस समय क्यों आए ये क्वेश्चन कर रही है प्रश्न कर रही हैं उनके ललताम प्रति हो उन ललता के प्रति श्री श्याम सुंदर ने यह माने इसी नुकुंज में जब कहा कि मैं क्यों आया हूं बताऊ माने कंटक्रमणार्थमान राधिका के साध्वित्व रूपी पतिव्रता रूपी कंटक को निकालने के लिए मैं यहां पर आया हूं जगत में पतिम्रता पूजनी यहां पर पतिम्रता कंटक हो गया लोग की मर्यादा का पालन करना ये कंटक हो गया क्योंकि जब तक लोक की मर्यादा का उल्लंघन नहीं होगा सिद्ध मंदिर में तब तक महाभाव की स्थिति नहीं होगी लक्ष्मी नारायण के बीच में शक्ति शक्तिमान संबंध है श्री रुक्मणी कृष्ण के बीच में कहीं दंपति पति पत्नी संबंध है प्रेम में कोई टर्म और कंडीशन लगी हुई है कोई ना कोई कारण लगा हुआ है श्री राधिका के बीच में ना तो सिद्धांत का कोई संबंध है और ना यहाँ पर बने का अग्नि मंत्र इनके द्वारा स्वीकृति रूपी जो विवाह उस विवाह रूपी कंडीशन कोई लगी हुई है ऐसे सारे युक्ति सारी जो संभावना हैं उन संभावनाओं का निषेध करके निष्कारण जो प्रीति है उस निष्कारण प्रीति को जैसा यहाँ प्रकट किया गया वैसा प्रकट कहीं दूसरी जगह नहीं किया इसलिए साध्वित कंटक को निकालने के लिए ही मैं यहाँ आया हूं परंतु तो देखो देखो निषिद्धार्थ अरे अरे ललता देख तेरी तेरे छोटी सी अदनासी सखी वो मुझे निषिधार्थ मुझे निषेध कर रही है मुझे भीतर नहीं जान रही है मुझे जाने देने दे, दे। समय श्री ललता जी टी करके वो सही तो कह रही है मेरी मेरी जो जो ने ने तुमको रोका, मेरी जो मंजरी ने तुझे रोका वो तुमको रोका वो सही तो किया है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है चाहो चाहो माम यम है वो धूलते ऐसे श्री ललिता और श्याम सुंदर के बीच में जो संवाद हो रहा है उस संवाद को सुनकर के कब मैं ये दासी नव दासी दौड़ करके सृदय नित्यम अपनी आलिम अपनी सखी उस सखी के हृदय को श्री राधिका के हृदय को स्वामी के हृदय को कब रसिया कर दूंगी। प्यारे मेरे पास में पढ़ा रहे अहो भाग्य अहो भाग्य अली सके प्यारे का सम्मान कर लेने दे, दे तो कभी निरागर के द्वारा सम्मान करती है कभी अनुकूल हो करके श्री श्याम सुंदर का सम्मान करती है निष्कम भवनाथ विपन बिहार कांतिक बाह परि ये किम का एक स्वरूप हुआ अब किम एक स्वरूप वर्णन कर रहे हैं कि निष्कंड कुंभ भेहर कांतिक तनु प्रया कल वो अवसर होगा कि श्री श्याम सुंदर ने अपनी भुजा जो सुंदर सर्प के आकार की है सोघाट ऐसी अथवा कमल नाल के समान कोमल भुजा उस भुजा को श्री प्रिया के बाएं स्कंध के ऊपर टिका रखा है और उस समय कभी गलवैया तो संगीत के संपर्क थाप लगाते हुए भी श्री लाल जी अपूर्ण रूप से विराजमान रसिकों ने वर्णन किया रास के समय कि गलवैया देकर के दे जिस विराजमान है उस समय श्री प्रिया उनके श्रीअंग उनकी भुजा के ऊपर उनके रजन कुंज के ऊपर ही वृक्षोज के ऊपर ही कहीं थाप लगाते हुए सुंदर तो कुंज भवना विपिन में बिहार कुंज भवन से निकल करके विपाम करकेपिन में बिहार करते हुए कांतिक बाहूम पर रब्द श्री प्रिया उनकी एक भुजा को गलमैया देकर के अपने बाम स्कंद के ऊपर धारण करते हुए प्रयां आप जा रही हो तम आल सह कथोप कथाम, प्रफुल्ल और आप श्री सखियों के साथ में सुंदर कथोप कथन करती हुई श्याम सुंदर की रूप माधुरी का ही सखी के काम में श्री विशाखा ललता जो उत्तर की ओर उन श्री अपने दाहिने हाथ की तरफ उनके राधानी के दाहिने हाथ की तरफ और अपने दर्शन जो हैं उनके बाएं हाथ की तरफ तो श्री ललता उत्तर की ओर विराजमान हैं और श्री विशाखा ईशान कोण में विराजमान है तो ईशान कोण में और श्री उत्तर की ओर विराजमान ललता उन विशेष विशेष रूप से पीछे की तरफ ईशान की ओर जो विशाखा हैं उनके काम में कुछ कहती हुई श्री उस समय विराजमान हो है तो हम आलिफी कथोप कथोपकथाम प्रफुल्ल भक्तराम आप परम परम प्रसन्न हो रही हो और आपके ऊपर भाव भावजन्य जो प्रश्ेद उस समय आई ये श्रमजन्य प्रश्वेद नहीं है ये जो पृश्वेद हैं, ये भावजंद प्रश्वेद आए हैं उन वाली आपको व्यजन पाणिन, अनुप्रयाणी मैं आपके ऊपर धीरे-धीरे पंखा करती हुई पीछे-पीछे भावजंदी पीछे और आप श्री विशाखा के साथ में कुछ बतरस करती हुई बतरांग बतरां करती हुई बोलती हुई चल रही हो मुझे क्या ये सेवा मिलेगी कि उस अंतरंग हृदय के भाव को जब आप श्री विशाखा से कह रही हैं उस समय मैं आपके इन को को उन श्रवण ऐसे दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु तो अन्य होने पर भी अपराध से युक्त होने पर भी सारे अपराधों को दूर करके सारे साधनों की चिंता न करते हुए कब मुझे वो सेवा आप कृपा करके प्रदान करेंगी हे श्री किशोरी जी दुर्लभ सेवा बिना आपकी कृपा के मेरे साधन से मुझे प्राप्त नहीं हो सकती है ये आपकी कृपा के द्वारा ही प्राप्त होगी और जल्दी से जल्दी ये सेवा मुझे प्रदान करो हाय इसके बिना एक क्षण भी मैं जीवन धारण नहीं कर सकती हूँ बोलो लाली लाल की जय गौरि गो गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय बुलश राधा गिरीद बिहारी देवजू की जय गताय गौर हरी जय जय श्राधेश